श्रीमद्भागवत महापुराण त्रितिस्क अथ दशमो दस्मोध्याज दृष्टि दस का वर्णन विदुवाच अंतर् भगवती ब्रह्मा लोकपितामह प्रजा सर्जकति दैहसी विभो ये चे भगवन्पृषा तयर्थ बहुवत्तमा तद स्वान्न पूर्वेण छंदन सर्वशया जी ने कहा मुनिवर भगवान नारायण के अंतर ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की भगवान इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी हैं उन सबका भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए क्योंकि आप सभी बहु में श्रेष्ठ हैं सूतवाचन चोदित छत्रा कौसार वो मुनि प्रीत प्रत्याहता प्रश्नान हृदय स्थान कहते हैं सौनगी विदु जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रे जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे मैत्रेवाच विरिंचोपी तथा चक्र दिव्यं वर्षशतम तप आत्मन्त्मनेश भगवानज श्री मैत्री जी ने कहा अजन्मा भगवान श्रीहरि ने जैसा कहा था ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा से नारायण में लगाकर सौ दिव्य वर्षों तक तप किया तद्विलोक्याज समूतो वायुना यदिष्ठि पद्मबंभ से तत्ल पृथविर्जेन ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलय कालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं तपसा विद्यचात्म संसया प्रविध विज्ञान बलो नायुचाम प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया तद्विलोक्य अद्याम जथधिष्ट अने लोकाताचित फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्वकल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूँगा पद्मकोशा विश्य भगवत्कर्मचोदितकम बुर्धा तिथा भाव्यम दिशत तब भगवान के द्वारा श्रिष्ट कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल को उसमें प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुव तीन भाग किए यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके चौदह भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे जीवलोक संस्था भेद समाहितः धर्म से निमित्त विपाक जीवों के भोगस्थान के रूप में इन्हीं तीन लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह जना जन और सत्यलोक रूप ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है विधुर्वाच यदार्थ बहुरूप से हरिद्भुतकर्मण काम कालाख्यम लक्षण ब्रह्मण यथावर्ण न प्रभ मृदुर जी ने कहा ब्रह्मण आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी प्रभो उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए मैत्री वाच गुण कराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठित पुरुष तदुपादान आत्मा लीलयाचयत जी ने कहा विषयों का रूपांतर बदलना ही काल का आकार है स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं विश्वम वे ब्रह्म तन्मात्रम संसतम विष्णु माया ईश्वरे ना परिच्छिन्नम कालेना व्यक्त मूर्तिना पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है तथा यथेदानीम तथाग्रे चादप्येतृशम तरको ना प्राकृत वैकृतस्तु यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा इसकी सृष्टि नौ प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक दसवीं सृष्टि और भी है कालद्रव्य गुण त्रिवध प्रतिकृत संक्रम आद्यस्तो महत सर्गो गुणवय समयमात्म और इसका प्रणय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा तीन प्रकार से होता है अब पहले मैं दस प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ पहली सृष्टि महतत्व की है भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है द्वितीय स्तमह य द्रव्य ज्ञान क्रियोदय भूत सर्ग तृतीय तन्मात्रो दब्य शक्तिमान दूसरी सृष्टि अहंकार की है जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है चतुर्थ एन्द्रिय सर्गो यस्तुान क्रियात्मक वैकारिको देवसर्ग पंचमो जन्मयम मन चौथी सृष्टि इंद्रियों की है ज्ञान और शक्ति से संपन्न प्रभो सर में प्राप्त सर्गा वृतानी में सुनो छठी सृष्टि अविद्या की है इसमें ताम, अंधतामिश्र तम मोह और महामोह ये पांच गाँे हैं यह जीवों के बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली ये है ये छह प्राकृत सृष्टिया हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो रजो भाजो भगवतो लीलेय हरिमेध सह सप्तमो मुख्य सर्गस्तो सर्वेधस्तस्तो जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हल लेते हैं यह सारी लीला उन्ही श्रीहरि की है वे ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं छह प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद सातवें प्रधान वैकृत सृष्टि इन छह प्रकार के स्थावर की होती है। वनस्पति औषधी लता वनस्पति लता तिरुद और द्रुम इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है आठवीं सृष्टि हृयक जोनियो पशु पक्षियों की है अट्ठाईस प्रकार की मारी जाती है इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता तमो गुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना मैथुन करना सोना आदि ही जानते हैं इन्हें सूघे मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है इनके हृदय में विचार शक्ति या दुर्दर्शा नहीं होती गौरजो महिष कृष्ण शुकर अभिरुष्ट सतुश्रेष्ठ इन त्रियो में गौ बकरा, भैसा कृष्ण मृग सुअर नील रुरु नामक मृग भेड़ और ऊट ये द्विसफ़ दो खुरों वाले पशु कहलाते हैं खरो स्व स्व तरो गौरव तरभच मृत तथा सफा पशुन, गधा, घोड़ा, सरफ और चमरी, ये एक एक सब हैं। अब पांच नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो स्वा श्रृंगालो बृखो व्याघ्रो मार्ज रहोधा चमकरादय कुत्ता गीदड़ भेड़िया बाघ बिलाव खरगोश साही, सिंह बंदर हाथी कछुआ गोह और मगर आदि पशु हैं कंक गृद्ध वटभल्लुकबर्ण अंशसार सच प्राभ का, का खगा कंक बगुला गिद्ध भटेर भाज भाष भल्लुक मोर हंस सारस चकवा कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं अरबा स्त्रोत छतरे काम पर नवी सृष्टि मनुष्यों की है या एक ही प्रकार की है इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है मनुष्य रजोगुण गुण प्रधान कर्मपरायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं व्यकृता एवते थे देवसर्गस् सप्तम वैकारिकस्तु यह प्रोक्त भयात्मकः। स्थावर पशु पक्षी और मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टिया तथा आगे कहा जाने वाला देवसर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महत्वादि रूप वैकारिक देवसर्ग हैं उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है इसके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कुमार सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है देवसर्गस्ाष्टि विविधा पितरो गंधर्वाप सरस सिद्धा जप्च रक्षाशारणा भूत प्रेत पिताचाश्च विद्याद्राकिकरादय दस पितुरा ख्याता स्वसीकृता देवता पितर असुर गंधर्व अप्सरा यक्ष राक्षस सिद्ध चारण विद्याधर भूत प्रेत पिथाच और किन्नर किमपुरुष अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि आठ प्रकार की है विदुर जी इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह दस प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही अतः परम प्रवक्ष मनवंतरा च एवं रजा प्लता सृष्टा कल्पादि स्वात्मपुर हरिज्या मोख संकल्प आत्म आत्मान अब आगे मैं वंश और मनमंत्रादि का वर्णन करूंगा इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं ये श्री मद्भागवते महापुराणे पारंथतां रिस्क